भाइयों और बहनों मुझ पर कुछ खत भी आए हैं और यूं ही लोग जो सुनते हैं अपना दर्द बताते हैं कि मेरी खांसी अब तक तो भी मिटी नहीं है और मैं जब प्रार्थना के बाद कुछ कहता हूं तो भी खांसी आ जाती है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 वो भी अभी निकल जाएगी और प्रार्थना की समय भी थोड़ी करती है वो भी नहीं होने वाली है। है, तो तो तो बात नहीं है बड़ी अच्छी बात है लेकिन एकाएक बाहर की हवा लेना तोड़ी आ जाती है वो भी मैं शुभ चन्या समझता हूँ की जब तक थोड़ा सा बलगम बड़ा है और खांसी आती है तो कोई बुरी बात है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ दूसरी ये भी बात तो है कि आज कल मैं कोई डॉक्टर की या तो वैद्य की भी दवाई नहीं करता हूं डॉक्टर तो कहते हैं मेरे सामने पड़ी है कि पेंसिल लेने लेते तो तीन दिन में खत्म होने वाली चीज है उसको तीन हफ्ते लग गए उस चीज़ को मैं मानता हूँ नहीं ऐसा भी नहीं है मैं उसको मानता हूँ लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है वो वो उसको कहते भी हैं कि राम नाम वो राम बाण दबा है उसे राम का बाण काम कर लेता था कि जैसा गया ऐसा ही वो कोई बाण निष्फल नहीं जाता था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 सिवाय ईश्वर के नाम के और कुछ है ही भी नहीं कितनी भी कोशिश मैं करूं मनुष्य की हिस्से से वो सब की सब बर्बाद जाती है वो मेरे शब्द हैं वो एक समान में असर रखते थे आज नहीं रखते नहीं रखते हैं उसमें कोई मैं बड़ा गुन्गार हो गया आज मैं जो दिल से बात नहीं करता था जो मैं पहले करता था ऐसा वही तो मैं जानता हूँ कि मैं तो वैसे ही बात करता हूँ आप भी वही है लेकिन युग बदल गया तो युग की तसर वो होने वाली है मुझ पर भी होनी चाहिए मेरे को उम्मीद है कि वो नहीं होने देता हूँ मैं क्यों नहीं कि मेरा जैसा था तो ऐसा ही हूँ जैसी बात मैंने पंद्रह साल में यहाँ आया तब निकाली वही बात आज भी कह रहा जो मेरी श्रद्धा सत्य और अहिंसा पर तब थी वो श्रद्धा आज है बल्कि अगर हो सकता है तो ज़्यादा है ये मेरी हालत है इसलिए मैंने कहा कि जो आज युग बदल गया है तो मैं तो नहीं बदला लेकिन सब इतना प्रयत्न तो नहीं करते हैं तो आप पर सबके पर है ऐसा भी मैं कैसे कह सकता हूँ श्रद्धा से आप प्रार्थना सुनते हैं तो शायद आप पर तो दुर्घा असर नहीं है लेकिन है है तो भी आप उसमें क्या करने वाले थे जैसे मार्गी देशा स्वभाव से बना है ऐसे ही कर सकता है उसमें कृत्रिमता को तो कोई स्थान ही नहीं है तो अगर मैं जो काम आज कर रहा हूं वो राम का नाम लेकर करता हूं उस पर मेरी श्रद्धा तो क्या वजह है कि इस वक्त एक मुझ पर कोई व्याधि आ जाती है वो एक मामूली चीज़ है आदमी व्याधि होती है तो या तो व्याधि दूर हो जाती है या तो व्याधि उसको दूर कर देती है तो पैसे चला जाता है तो मर जाता है तो मरना वो तो सब जन्म के साथ मरण तो लिखा ही है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है तो मैं इतनी भी खामोशी न रखूँ और इतना भी राम नाम पर विश्वास न रखूं कि उसको मैं पास से कुछ काम लेना है तो मुझको जिंदा रखेगा और नहीं लेना है तो बस वही खांसी से मुझको मार डालेगा दोनों चीज़ मेरे नज़दीक तो आपके नजदीक सब जो राम नाम लेते हैं उनके नज़दीक आज लड़की ने गाया वो तो छोटा सा ही भजन है बड़ा अच्छा कि तू राम नाम ले उसको क्यों भूलता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 हफ्ते गए और भी थोड़ी दिन जाने वाले हैं कि कि बिल्कुल नाबुद हो हो गई है है तो तो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने वो वो तो कहा तो इसी कारण सर कि कि किसी को घबराहट प्रार्थना के वो की समय भी मुझको खांसी आ जाती है और खांसी उन लोगों को दिक्कत करती है मुझको नहीं दिक्कत असर ही नहीं होता बस असर जो होता है ये लोग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 रख गए वो सब की सब जिनको पहुंचनी चाहिए उनको पहुंचाने की चेष्टा हो रही है अब तो चारा का दिन आई शिकायत की तो बात नहीं है कह नहीं सकता कि लोग जितनी उत्साह से भेजना चाहिए इतनी उत्साह से नहीं भेजते भेज रहे तो मैं तो धन्यवाद ही लेना चाहता हूँ कि इतनी तेजी से वो कमली वगैरह भेज रहे हैं और पैसे भी भेज रहे हैं कि भाई पैसे हम तो सस्ते में सस्ते नहीं ले सकते हैं। तुम ले सकेंगे तो हम तुमको इतने पैसे देते हैं लेकिन वो पैसे से तुम्हारे वो कमली ले लेना है रजाई ले, ले लेना है और लोगों को पहुंचाना है तो बस ये काम ऐसे चल रहा है अभी एक एक तीसरी बात भी मैंने इसमें लिख रखी है क्योंकि अभी भी वो तो तो आपको मैंने सुनाया था कि कमिटी बेच रही है ने तो अपना काम कर लिया राजेंद्र बाबू ने वो बुलाई थी खुराक के बारे में वो का काम कपड़े के बारे में कुछ कहने का नहीं है लेकिन मैंने तो दोनों बात सुना दी जो मैंने सुनाई और महीनों से मानता आया हूँ उसी चीज पर और भी निकायम हो गया और उसको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 ऐसे में उसको कहते आते हैं कह गए कि जो तुमने कहा वो तो उससे किसान लोग बहुत खुश हो गए हैं कि अच्छा अभी तो अगर ये ये उस पर जागता है वो छूट जाएगा तो हमको कुछ तो मौका मिलेगा आज तो हम अपना अनाज तो भरा है वो निकाल निकाल नहीं सकते खाएँ वो तो खा तो जाए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 किस तरह से वो कपड़े निकाले तो कहते हैं कि अगर छूट जाता है उसका उसमें फायदा की बात नहीं करते हैं ये मैं मानता वो तो बिल्कुल लोगों की दृष्टि से बात करते हैं कि अगर वो छुट्टी ले लेते हैं तो कपड़े जो पड़े हैं वो तो चले तो जाएं जिस तरह से लोगों को पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा टू डे ये कितनी भयानक बात है क्या हमारे पास मानी हिंदुस्तान में अनाज तो पड़ा है लेकिन अनाज जिसको पहुंचाना चाहिए उसको पहुँच नहीं सके कि हमने यहाँ से मध्य बिंदु से सबका अंकुश रख लिया है और इसी तरह से कपड़ा का यहाँ से अंकुश रख लिया इसलिए सबको पहुँचना चाहिए वो कपड़े नहीं पहुंच सकते हैं उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ा दोष रहा है और पीछे हमारी सिविल सर्विस वो तो पड़ी है वो बेचारे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 आज तो सब हम दबा रख रहे हैं वो तो खुली आंखों से हम देख सकते हैं लेकिन अगर हम कुछ निकल गया तो लोगों में अपनापन कुछ है तेज है बहादुरी है सच्चाई है वो सब बाहर निकल जाएगी आज तो सब हम दबा रख रहे हैं उसमें माने तो ऐसा कि लोग पागलपन नहीं करेंगे बदमाशी नहीं करेंगे अरे बदमाशी तो करने वाले कर ही रहे हैं पागलपन करने वाले कर रहे हैं लेकिन तो उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें वो डब जाती है इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये चीज़ जितनी शीघ्रता से निकल सकती है वो दोनों चीज निकल निकलनी चाहिए तो मैंने तो ये भी बताया था वो भी तो वो मेल वाले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 इतना भी शक नहीं है और दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास बढ़ता जाता है और पीछे होगा क्या कि आज तो हम बेचैनी में बैठे हैं और पिछय हिंदू मार डालेगा कि मुसलमान मार डालेगा सिख मार डालेगा वही सारा चौबीस घंटा वही काम करे उससे बेहतर नहीं है कि ऐसा काम में हम लग और चीज़ जाएं और ये चीज को भूल जाए कि हमारे बीच में भी वही मनुष्य है।, है? है तो सही लेकिन हम उसका विचार करने से उसको बोल नहीं है, बोलने वाले नहीं है हमारे तो शास्त्र में भी कहा कि एक चीज़ है उसका जब आदमी विचार करता है तो उसमें हो जाता है तो पीछे अगर उसका विचार ही में चौबीस घंटा मानूँ कि यही कर लूँ तो मैं उसमें ही बन जाऊंगा तो पीछे मुझको रिहे चलेगा उसका नशा मुझको भी होगा हाँ चलो ऐसे करना चाहिए मुसलमान है तो उसको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 कि इस आजादी में हम बिल्कुल बेकार हो जाएं और और कुछ कुछ शक्ति हमारे में है ही नहीं अपनी शक्ति से कुछ ना करें ये तो कोई अच्छी बात नहीं रखती इसका नाम पंचायत राज कभी नहीं इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी लूंगा। और मैं आखिर की बातें कहना चाहता हूँ तो दक्षिण अफ्रीका की है थोड़ा तो मैंने कह दिया तो दक्षिण अफ्रीका तो तो तो तो तो तो से मेरे पास रहा है में लिखते हैं कि तुमने तो हम पर बड़ा उपकार किया है कहकर उपकार करने वाला था मैंने तो दो मुझको लगा वो चीज मैंने कह दी कि वहां तो चल रहा है और वो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं तो वो सत्याग्रह की तो ये ये ये गुण बड़ा है कि उसमें तो दो राम चौधरी गा गई वो तो उसी चीज में था लेकिन वही चीज़ थी तो वो तो उस वक़्त तो पंजाब में मार्शल्ला मा चलता था तो बड़ी जातियाँ होती थी और लोग भी घबराहट में पड़ जाते थे पेट के बल चलो तो पेट के बल चलते थे क्योंकि वो अपनी जान प्यारी थी तो जान प्यारी रखने के लिए पेट के बल चलना है से वो तो उसको कहते भी हैं वो क्या उसको गली का नाम मैं भूल गया उस गली का नाम भी ऐसा ही वो गली का नाम एक छोटी सी गली अमृतसर में पड़ी और मुझको उसको बताते थे कि भाई यहाँ से यहाँ जैसे आए तो सो जल पड़े थे वहाँ थे चलो पेट के बल पर तो पेट के बल बढ़ चढ़ते थे एक सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर वहाँ खड़े ले जाते और कहते थे उसको कहते हैं पेट तुझे बढ़ चढ़ो हम नहीं चलेंगे तो उसको मार डालते ना इतना ही होने वाला था तो ये सब कर, राम बद्र चौधरी ने लिखा कभी नहीं हारना भावे साड़ी जान बाकी तो उसमें जानी लिखा है ऐसी चीज़ है है लेकिन वो बात सच्ची सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए पैसे चली जाए लेकिन कभी हारना नहीं वो सत्याग्रह क्यों कि उसमें सत्य आ जाता है अगर असत्य काम करना है और उसको लगावे कि भावे साड़ी जान जाए कभी नहीं हारना तो वो झूठ हो जाता है वो असत्य के लिए नहीं है सत्य के लिए है स्वमान के लिए है ऐसा जब होता है तो मुझे कभी हारना नहीं तो मैंने तो इतना ही कह दिया कि वो लोग मुट्ठी भर हों उससे क्या हुआ और ऐसा करने वाले करोड़ों हो नहीं सकते हैं वहाँ तो करोड़ों की आबादी हमारी नहीं है लाखों की पड़ी है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 वो वो वो मुश्किन नहीं है पैसे से तो पैसे कमाने के लिए गए हैं वो कोई वहाँ परोपकार करने के लिए नहीं गए हैं ये है कि जो लड़ने वाले वहाँ पड़े हैं उनको तो पैसे पैसे डाल लोग बहुत पैसे नहीं देंगे पैसे जिसके पास पड़ा है उसको पैसे पैसे प्रिय रह जाता है और समान इतने दर्जे में थोड़ा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 और हमारे लोग ताजे भी है तो मैं तो बो अफ्रीका के लोग हैं उनको कहूंगा की आप पैसे भेजें तो किस किस हिंदुस्तान आज मिशिन सा बन गया है करोड़ प्रति करोड़ तो हैं लेकिन वो करोड़ जो कमाए हैं उस पर भी अभी तो एक टैक्स वगैरह कुछ लगा दिया है तो उनके पास बहुत रेता नहीं है और पीछे हमारी कम नसीबी से, से लड़ाई कर रहे हैं इस कारण से हमको करोड़ का नुकसान हो जाता है ऐसा एक मुश्किन मुल्क पड़ा है उसको ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं चलती है कि आप अपनी जेब में हाथ डालो और वहा जनूबी अफ्रीका में भेजने के लिए पैसे लो मैं जब पड़ा था वहां तब तो आप लोगों ने पैसे मुझको काफी भेजे मैंने तो मनाई की थी उस वक्त तो गोखली महाराज जिंदे थे मैंने उनको टार लिया कि भाई पैसा मत भेजो आपका आपका आशीर्वाद है सारा हिंदुस्तान का बल वो हमारे पीठ का बल है वो हमारे लिए काफी है पैसे इसे यहाँ से हम किसी न किसी तरह से ले लेंगे ले लेते थे, थे लेकिन वो कैसे रोकने वाले थे तो वैसे यहाँ तो आप लोगों ने एक तंगसाल बना ली और पैसे तो पंजाब से इतने पैसे आए सारे हिंदुस्तान से और उसने पीछे ताता तो ऐसे काम में रहते हैं तो उन्होंने भी काफी पैसे दिए तो पीछे मेरा हिस्सा ख्याल है कि कुछ पांच साठ लाख के उससे भी ज्यादा पैसा आ गए रोक रोक कौन सकता था कौन रोकने वाले थे हम तो भेजे हमारा धर्म है वो भी एक जमाना था आज मैं नहीं पाता हूँ इस तरह से हमारे लोगों को मैं कैश भेजना आज दुश्वार है ऐसा समझता हूं। लेकिन वो दुश्वारी है बाकी जो बड़े हैं हमारा तो मॉलिश में काफी हिंदुस्तानी बड़े हैं, और वहां तो इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो नहीं सकता है सब का समान है वहाँ तो कोई ये हिंदू हो ये मुसलमान ऐसा चलता नहीं उन सब हिंदी पढ़े हैं और हिंदी भी कुली है तो हम सब पढ़े तो, तो सबको मुसलमान को लेना है हिंदू को लेना है और अफ्रीका अफ्रीका में शांतिबाड़ में, में क्या मम में क्या काफी हिंदी पढ़े है जो पैसे निकाले तो पैसे से उनकी लड़ाई चल सकती है और उनको इमदाद मिल सकती है और इसी तरह से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 तो हम भी कुछ तो वहाँ जाकर जेल में तो नहीं जा सकते यहाँ बैठे बैठे आपको पैसा तो भेज सकते हैं तो वो पैसे भेजें और आप में से भी कोई ऐसा समझते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा पड़ा है तो चलो थोड़े रुपये में उसमें से भेज दी तो दूसरी बात है मैं किसी को रुकावट तो नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे हाथ लम्बा कर हूँ यहाँ में हम जब परेशान पड़े तब पैसे के लिए इतनी बात मैं कहना चाहता था Romaatma <laughs> <laughs> ganiki